अष्टक्र उवाच् सुषुप्तौने तो तो शो न चागरेपी न जागर्ती धीरतृप्त पदे पदे नहा पी सेंद्रियो नी निश्चिता सेरी सुबुरपी निर्बुकारो अनहम कृति सुखी ना दुखी नीर न संगवान्मुक्षु नवा मुक्त न किंची न किंचन वीक्षे नीक्षि सदिमाड़ेपी नड़ो धन्य पांडिपी न पंडित मुक्त यथास्थित स्वस्थ कृतकर्ताव्यन्रत सर्वात्रुष न स्मरतीकृत न प्रीयते वन्द्यमानो निंद्यम न कूप्यती नएवा उजती मरण जीवन नंदती नवती जनाकीर्णम नं। न्यपशातरी यथा तथा यत्र तत्र य्र समतिषते इस अपूर्व संवाद का अंतिम चरण करीब आने लगा अष्टावक्र के आज के सूत्र आखिरी सूत्र होंगे बाद में थोड़े सूत्र और हैं वे सूत्र जनक के हैं गुरु ने सब कह दिया जो कहा जा सकता था और जो नहीं कहा जा सकता था जिसे बताया जा सकता था और जिसे बताने का कोई उपाय नहीं था उस तरफ भी इशारा कर दिया जिस तरफ इशारे हो सकते थे और उस तरफ भी इशारा कर दिया जिस तरफ कोई इशारा न कभी हुआ है न हो सकता है आज चरम शिखर है अष्टावक्र के वचनों का आखिरी बात और यह अष्टवक्र की ही आखिरी बात नहीं है यह समस्त ज्ञानियों की आखिरी बात है इसके पार बात नहीं जाती इसके पार शब्द और नहीं उड़ पाते ये उनकी सीमा आ गई इसके पार भी आकाश है इसके पार भी अनंत है वस्तुता इसी के बाद ही असली शुरू होता है लेकिन यहां तक शब्द भी ले आते यहाँ तक शब्द की सवारी हो सकती शब्द के रथों पर बैठकर यात्रा हो सकती इन सूत्रों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना क्यों इनसे ऊंचाई के सूत्र कभी नहीं कहे गए फिर बाद में जो थोड़े सूत्र हैं वो तो जनक की ओर से हैं गुरु ने इतने दिया इतना दिया वो धन्यवाद स्वरूप है वह आभार स्वरूप है और इसलिए भी हैं कि जनक कह सकें कि मैं समझ पाया या नहीं तो जो कहा है अशरावक्र ने उसी को बहुत संक्षिप्त में सूत्र में जनक ने फिर दोहरा दिया है उस दोहराने से केवल इतना बताया है कि जो तुमने दिखाया वो देख लिया गया है तुम्हारा श्रम व्यर्थ नहीं गया ने जो मेहनत की थी वे बीज अंकुरित हुए हैं फूल खिल गए हैं आज के बाद के सूत्र तो निष्पत्तियां हैं सारे अष्टावक्र के वचनों का जो सार निचोड़ है, लेकिन आज के सूत्र शिखर गौरी यह गौरीशंकर पहला सूत्र सुप्तो अपि न सुसुप्तो न स्वप्ने अपि सही तो न चाह जागृरे अपि न जागृति धीर स्तृप्तता पदे पदे जो सुसुप्ति में भी नहीं सुप्त है और जो स्वप्न में भी नहीं स्वप्नाया और जो जागृत में भी नहीं जागा हुआ है वह धीर पुरुष क्षण क्षण तृप्त है इसे समझने के पहले बुद्ध पुरुषों के मनोविज्ञान के चार खंड समझ लेने चाहिए पश्चिम में तो अभी 200 वर्ष पहले तक जो भी मनोविज्ञान विचार करता था उसकी सीमा जागृति थी सुबह जब आंख खुलती है और रात तुम सो जाते हो इसके बीच ही जो घटता था मनोविज्ञान उसी का अध्ययन करता था किसी को यह भी ख्याल ना उठा था कि रात भी सोते भी तो मनुष्य का मन ही काम कर रहा है वह भी तो मनोविज्ञान है और जब आदमी आंख खोलकर देखता है तब भी मन का व्यवहार है और जब आंख बंद करके स्वप्न देखता है तब भी मन का व्यवहार है सिमन फ्रायड ने पश्चिम में क्रांति ला दी बात पश्चिम में बड़ी क्रांतिकारी लगी क्योंकि पूरब के ज्ञान से पश्चिम अपरिचित था अन्यथा सिंहमन फ्रायड ने जो कहा उसका कोई भी बड़ा मूल्य नहीं है पूरब तो सदा से यही कहता रहा सिंगमन फ्रायड ने क्रांति खड़ी कर दी जब उसने कहा कि मनुष्य के मन की असली खोज तो स्वप्न में होगी निद्रा में होगी क्योंकि जागरण में तो बड़ा धोखा है जागरण में तो तुम जो दिखलाते हो उसके सच होने की बहुत कम संभावना है तुम जो चेहरे ओढ़ लेते हो वे अक्सर झूठे हैं तो जागृति से तो तुम्हारे मन का ठीक ठीक पता चलेगा ही नहीं जागृति तो धोखा पैदा करती इससे तो जो पता चलता है इतना ही पता चलता है कि ऐसे तुम नहीं हो आदमी मुस्कुरा रहा मित्रता दिखला रहा और हो सकता है भीतर छुरे पर धार रख रहा है तुम्हारे लिए जितनी छुरे पे धार रख रहा है उतना ही मुस्कुरा रहा है ताकि कहीं तुम्हें छुरे की धार दिखाई ना पड़ जाए वो मुस्कुराहट आवरण है मित्रता दर्शा रहा है तुमकी गला काटना है उतनी ही ज्यादा मित्रता दिखला रहा है उतना ही हमजोलीपन दिखला रहा है चेहरे तो बड़े झूठे हैं तो जब फ्राइड ने यह कहा कि अगर आदमी की असलियत जाननी हो तो उसके सपनों में झांकना पड़ेगा क्योंकि वहां मन निखाले से वहां धोखाधड़ी नहीं इतने कुशल बहुत कम लोग हैं कि सपने में धोखा देते हैं कुछ लोग और कभी कभी तुम भी इतने कुशल हो जाते हो धोखा देने में कि सपने में भी धोखा दे सकते हो लेकिन बहुत कम लोग हैं सपने तक धोखा देना मुश्किल हो जाता है तो फ्राइड ने एक नया अध्याय खोला मनुष्य के मन का विश्लेषण मनुष्य के स्वप्न का विश्लेषण होगा जब फ्रायड ने पहली दफे ये बात कही तो लोगों ने भरोसा ना किया उन्होंने कहा हमें जानना है तो हमसे पूछो सपने में क्या देखना है? सपने में क्या धरा सपने में हो क्या सकता है तुम भी सपने को कोई बहुत मूल्य तो देते नहीं रात अगर तुमने किसी की हत्या कर दी तो सुबह उठ के तुम चिंतित थोड़ी होते हो कि रात हत्या करती लेकिन तुमने हत्या की है रात की कि दिन की क्या फर्क पड़ता है तुम हत्या करने के भाव से भरे हो इतना तो सिद्ध होता है आज रात में की है कल दिन में भी कर सकते हो विचार तो मौजूद है बीज तो मौजूद है बीज अगर मौजूद है तो कभी भी वृक्ष हो सकता है कृत्य बन सकता है विचार क्योंकि विचार ही तो कृत्य बनते हैं जो आज कृत्य हो गया है वो कल विचार था जो आज विचार है कल कृत्य हो सकता है इसलिए इसके पहले कि तुम अपने जीवन के ढांचे को बदलो तुम्हारे सपने के ढांचे भी बदलने चाहिए क्योंकि सपने तुम्हारे जीवन को निर्मित कर रहे हैं सपनों में नक्शे हैं तुम्हारे जीवन के क्या तुम होने वाले हो इसकी खबरें तुम रात किसी की पत्नी को लेकर भाग गए सपने में सुबह उठकर तुम परेशान नहीं होते तुम कहते हो सपना था लेकिन भागे तुम भागना तुम चाहते हो दूसरे की पत्नी में तुम उत्सुक हो रस है तुम्हें शायद दिन में तुम्हें यह दिखाई भी नहीं पड़ता दिन में तो तुम राम राम जपते रहते हो माला फिरते रहते हो दिन में तो यह विचार उठेगा तो तुम हंसोगे कि कैसा गलत विचार उठ रहा दिन में तो तुम ऐसा दिखलाते हो दूसरों को और अपने को भी कि यह विचार गलत है लेकिन है तुम्हारा रात सपने में जब उठेगा तब तुम कर गुजरोगे जो आज सपने में किया है वो मजबूत होता जाएगा उसकी लीक पड़ेगी सिर्फ एक छोटा सा आदिम कबीला है फिलिपाइंस में जहां उन्होंने सपनों को बड़ा मूल्य दिया है और पहली बात उस कबीले में जो होती है वो सुबह उठ के सपनों की चर्चा होती जब उस कबीले का अध्ययन किया गया तो लोग बड़े चकित हुए वो अनूठा कबीला है छोटा सा कबीला है आदिम लोगों का है जंगली है मगर उन जैसे सभ्य आदमी कहीं पाए नहीं गए अब तक और उनकी सभ्यता का सारा राज ये है कि उन्होंने अपने सपनों में बड़ी गति पाई छुटपन से बच्चे पैदा हुए और जैसे ही बच्चा बोलने लगा जो पहली बात बच्चे से पूछी जाती है वो यह कि तूने रात सपना क्या देखा और घर के बड़े बूढ़े उसका विश्लेषण करते इसके सपने का अर्थ क्या है धीर, धीरे धीरे उसको सपने के माध्यम से वो बताने लगते हैं कि तुझे ये करना चाहिए तेरा सपना ये कह रहा है एक छोटे बच्चे ने सपना देखा कि पड़ोस के लड़के को एक चांटा मार दिया तुम तो इसको मूल्य भी ना दोगे तुम तो हत्या करने को भी मूल्य नहीं देते लेकिन इस आदिम कबीले के लोग उस बच्चे को कहेंगे जाके उस बच्चे से क्षमा मांगो भूल हो गई सपने में चांटा मारा तो चांटा मारना तुम चाहते हो इतना सिद्ध हुआ जाके क्षमा मांगो क्षमा मांगने से ही नहीं चलेगा क्योंकि चांटा तो लग गया चोट तो हो गई कुछ भेंट भी ले जाओ कुछ खिलौना ले जाओ मिठाई ले जाओ उसे देना हो माफी मांगना और कहना कि बड़ी भूल हो गई सपने में चांटा मार दिया छोटे बच्चे छोटे बच्चों को तो सपने और जागरण में बहुत फर्क भी नहीं होता छोटा बच्चा तो रात सपना खो जाता है सपने में खिलौना खो जाता तो सुबह रोता पूछता मेरा खिलौना कहा तुम समझाते हो कि सपना था पागल अभी बच्चे को सपने और सत्य में बहुत फासला नहीं इस बात को ख्याल में लेना कि बच्चे को सपने और सत्य में बहुत फर्क नहीं है संत को भी सत्य और सपने में बहुत फर्क नहीं रह जाता इसलिए तो संतों ने जगत को माया कहा जगत को सपना कहा है जिसको तुम यथार्थ कहते हो उसको संत सपना कहते और बच्चा सपने को भी सच मान लेता है संत और बच्चे में थोड़ा सा फर्क है जरा सा फर्क है बच्चा सपने को सच मान लेता है संत सपने को तो सच मानता ही नहीं सच को भी सपना जान लेता मगर दोनों में कुछ तालमेल है इसलिए जीसस ठीक कहते मेरे प्रभु के राज्य में वे ही प्रवेश करेंगे जो छोटे बच्चों की भांति सरल है इसलिए अष्टवक्र बार बार दोहराते हैं बालवत जो हो गया वही परम ज्ञानी है ये दूसरे छोर से बालवत हो जाना है सपना तो सपना हो ही गया ये जिसको तुम जाग्रत फैलाओ कहते यथार्थ का वस्तु जगत ये भी स्वप्नवत हो गया इस छोटे कबीले में बच्चों को बचपन से ही एक बात सिखाई जाती कि सपने में भी भूल हो गई तो भूल हो गई अब तुम सोचो जो सपने में भी भूल करने में धीरे धीरे जागने लगते उनसे जागरण में तो कैसे भूल होगी इसलिए यह कबीला इस पृथ्वी का सबसे ज्यादा सभ्य कबीला है इस कबीले में आज तक कोई हत्या नहीं हुई न कोई चोरी हुई न कोई आत्महत्या हुई और इस कबीले के इतिहास में कोई आदमी कभी पागल नहीं हुआ और कबीला कभी युद्ध में नहीं उतरा अपूर्व है घटना आदमी और युद्ध ना करे आदमी और चोरी ना करे आदमी और हत्या ना करे आदमी और पागल ना हो तो फिर आदमी करेगा क्या यही तो सारे काम है सौ में निन्यानबे तो यही काम है हमारे जीवन के कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है उसमें हम और तरह से जीते अन्य यही हमारा जीवन है लड़ो मारो इस कबीले की सभ्यता बड़ी अनूठी और इस कबीले को ना तो किसी ने अहिंसा की शिक्षा दी ना बुद्ध हुए ना महावीर हुए ना किसी ने सत्य की शिक्षा दी ना किसी ने धर्म सिखाया ये कबीला कोई बहुत बड़ा धार्मिक कबीला नहीं है लेकिन इस कबीले के लोग बड़े धार्मिक हैं फर्क समझ लेना जब मैं कहता हूं धार्मिक नहीं है तो मेरा मतलब न तो पंडित न पुरोहित न मंदिर इस सबकी बहुत चिंता नहीं है लेकिन एक बड़ी कीमिया पकड़ ली उन्होंने पकड़ ली कुछ कर इस सदी को यही आधारभूत बात पश्चिम में दी जब पश्चिम में फ्राइड ने दी तो लोग चकित हुए मनोविज्ञान इतना ही कर रहा है मनोविश्लेषण इतना ही कर रहा है पागल आदमी के सपनों की खोज करता है और सपनों की खोज से पागल आदमी को सत्य का दर्शन कराता है जैसे जैसे पागल आदमी को अपने सपने का बोध स्पष्ट होने लगता है वैसे वैसे उसके जीवन व्यवहार में रूपांतरण हो जाता है यह बात क्रांतिकारी थी पश्चिम में लेकिन पूरब में नहीं पूरब तो सदियों से यह कह रहा है यह अष्टभ का सूत्र अपूर्व है अष्टवक्र ये कह रहे हैं कि ऐसी भी गहरी समझ है जहां स्वप्न ही नहीं समझ लिए जाते सुसुप्ति भी समझ ली जाती सुसुप्ति और गहरी पहले जागृति दिन का व्यवसाय आचरण व्यवहार फिर स्वप्न का व्यवसाय आचरण व्यवहार फिर इसके नीचे सुसुप्ति जहां ना स्वप्न भी नहीं रहा न बाहर की दुनिया रही न भीतर की दुनिया रही तुम अपने में बिल्कुल बंद हो गए द्वार दरवाजे बंद करके तुम बीज की तरह हो गए कोई अंकुरण ना उठा कोई विचार नहीं कोई तरंग नहीं ये सुसुप्ति और इससे भी एक गहरी दशा है जिसको तुरी कहा जहां तुम इस भीतर की अपूर्व शांत एकांत दशा में जागृत हो गए सोए सोए जग गए सोए में जग गए शरीर सोया रहा मन सोया रहा और चैतन्य जग गया इसको चौथी अवस्था कहा पश्चिम का मनोविज्ञान अभी दो में उलझा है पहले एक में ही जागृति में उलझा था फ्रायड के अनुदान से स्वप्न में भी लग गया है अभी अभी दस वर्षों में सुसुप्ति पर भी खोज शुरू हुई अमेरिका में दस प्रयोगशालाएं काम कर रही आदमी की नींद की खोज के लिए कि आदमी की नींद में क्या घटता है लेकिन चौथे की अभी कोई भी खबर नहीं और उसी चौथे पर पूरब का सारा मनोविज्ञान खड़ा है चौथे तक भी आना पड़ेगा पश्चिम को पहले सपनों को नहीं मानते थे क्या रखा सपने में फिर स्वप्न पर बड़ा मूल्य हुआ फिर सुसुप्ति की कोई चिंता नहीं थी फ्राइड ने कोई फिक्र नहीं की नींद की सिर्फ स्वप्न तक रुका रहा लेकिन अब मनोवैज्ञानिक नींद में जा रहे और इससे चौथी तुरी का अर्थ होता है चौथी उसको नाम नहीं दिया क्योंकि वो आखिरी है वो उसको क्या नाम देना वो तो नाम के बाहर है ये तीन के जो पार है वो चौथी उस चौथी को समझने तो ये सूत्र समझ में आएगा तुरी का अर्थ होता है इतने शांत जैसे गहरी नींद में होते और इतने जागृत जैसे भरे जागरण में होते यह विरोध का मिलन ऐसे जागृत जैसे भर जागृति में होते हैं। कभी कभी होता है कोई आदमी तुम्हारी छाती में एकदम छोरा लेके आ गया उस क्षण में क्षण भर को तुम जागते हो प्रचंड जागरण होता है एक क्षण को सब तंदरा टूट जाती चले जा रहे थे रास्ते पर अपने विचार में खोए कि ये धंधा कर लें कि वो धंधा कर लें इतनी कमाई हो जाएगी कैसा मकान बना लेंगे किस पत्नी से शादी कर लेंगे ऐसा कुछ चले जा रहे थे मन में अपना गणित बिठाते शेख चिल्ली बने एक आदमी एकदम छोरा लेके आ गया अब छोरा ऐसी बात है कि तीर की तरह तोड़ देगा सब सपने के जाल को मौत सामने खड़ी अब कहाँ फुर्सत किससे शादी करे कौन सी दुकान करे, कौन सा धंधा चलाए, कैसे पैसा कमाए इधर मौत आ गई ये सब बातें एकदम बेमानी हो गई और छुरा इतना प्रत्यक्ष सामने खड़ा है कि तुम एक क्षण को तो जागरूक हो ही जाओगे इसलिए कभी कभी खतरे में जागरण आता है और इसीलिए खतरे में रस जो लोग पहाड़ पर चढ़ने जाते हैं हिमालय उनका रस तुम जानते हो क्या है रस यही है कि किसी समय रस्सी से झूलते हुए खाई खंदक के ऊपर प्राणों पर संकट होता है जरा सी चूक और गए जरा सा पैर चूका कि सदा के लिए खो गए एक एक सांस आखिरी मालूम होती उसी कारण एक बड़ा प्रकांड जागरण पैदा होता है, एक रस वो समाधि का रस है वो तुरी का रस है थोड़ा सा झलक मात्र इसलिए युद्ध के मैदान पर लोग ताजे हो जाते जहां मौत चारों तरफ बरसती हो इसलिए लोग कार तेजी से चलाते एक ऐसी सीमा आ जाती सौ मील प्रति घंटे जा रहे हैं 110 मील 120 मील अब ऐसी घड़ी आ गई जहां एक एक क्षण खतरनाक है जरा सी चूक और गए उस समय एक पुलक से प्राण भर जाता विचार सब बंद हो जाते इतने खतरे में विचार करने की सुविधा कैसे हो सकती इसलिए लोग खतरनाक खेल खेलते इसलिए लोग जुए पर दांव लगाते सब लगा दिया दांव। एक जापानी अभिनेता ने करोड़ों डॉलर कमाए और जिंदगी के अंत में सारे रुपए ले जाके इकट्ठे एक, एक बार फ्रांस में जुए पे दांव पे लगा दी जरा उसकी सोचो हालत सब इकट्ठा या इस पार या उस पार बात ऐसी थी कि दूसरे दिन अखबारों में खबर छपी क्योंकि वो हार गया उसने आत्महत्या कर ली किसी दूसरे जापानी ने आत्महत्या कर ली थी एक होटल के ऊपर से कूद के अखबारों ने तो मान ही लिया कि वही आदमी हो सत्ता और कौन कूदेगा जिंदगी भर की कमाई सब दाव पर लगा दी। मगर वो आदमी मजे से सो रहा था जब उस होटल के मैनेजर ने उसको जगाया और पूछा आप अभी जिंदा अखबारों में तो खबर छप गई कि आप मर गए तो उसने कहा मैं किस लिए मरूं? सच तो यह है कि दांव पर लगा के सब कुछ पहली दफे मैंने जिंदगी का रस जाना ऐसा प्रगाढ़ रूप से मैं कभी होश से भरा हुआ नहीं था जब सब दांव पर लगाया सारी जिंदगी दांव पर लगा दी तो सोच विचार का मौका ना रहा एक एक पल ऐसा सरकने लगा जैसा कभी नहीं सरका था अपनी ही सांस की धड़कन सुनाई पड़ने लगी इधर या उधर या तो सब गया या सब दुगना हो जाएगा सोचने विचारने की फुर्सत ना रही ठगा खड़ा रह गया और फिर हार भी गया अब जब सब हार ही गया तो अब क्या इसलिए शांति से सो गए अब तो कुछ बचे ही नहीं बात ही खत्म हो गई अब सुबह देखेंगे जो होगा होगा चिंता तो तब होती जब कुछ हो दो अवस्थाओं में चिंता मिटती है या तो सब कुछ हो या कुछ ना हो तो सब कुछ तो सिर्फ परमात्मा को होता है और कुछ ना सन्यासी को होता है दो ही हालत में चिंता मिटती क्योंकि दोनों हालत में पूर्णता होती या तो सब हो फिर क्या चिंता इसलिए परमात्मा निश्चिंत है या कुछ भी ना हो फिर क्या चिंता चिंता करने को भी कुछ तो चाहिए अब कुछ ही नहीं तो चिंता कैसी तो सन्यासी निश्चिंत है और सन्यासी और परमात्मा का किसी बड़े भीतरी द्वार पर मिलन हो जाता क्योंकि पूर्ण और शून्य मिलते हैं खतरे का इसीलिए इतना आकर्षण है क्योंकि खतरे में थोड़े जागरण का स्वाद आता है। ये तीन अवस्थाएं हैं जिसको तुम जागरण कहते इसको ज्ञानी जागरण नहीं कहते ये कोई जागना है ये तो तुम सोए सोए चल रहे तुम सोए सोए काम करने में कुशल हो गए हो आंख खुली है तुम्हारी लेकिन जागे तुम कहां क्योंकि आंख तो खुली है और भीतर हजार हजार स्वप्न चल रहे हैं और सपने तुम्हारे नहीं तुम सपनों के नहीं हो सपने सब उधार हैं, सपने सब औरों के सपने सब किसी ने दे दिए सपने तुम आसपास से पकड़ रहे हो तुम्हें इस सत्य का पता नहीं कि सभी विचार जो तुम्हारे भीतर चलते हैं तुम्हारे नहीं हैं, तुम तो निर्विचार हो विचार तो तुम इधर उधर से पकड़ लेते हो ऐसा भी नहीं है कि कोई कहे तब तुम पकड़ते हो तुम्हारे पास एक आदमी आके बैठ गया उसकी विचार की तरंगें तुम्हारे खोपड़ी में प्रविष्ट होने लगती कभी कभी किसी आदमी के पास बैठ के बड़े बुरे विचार आने लगते कभी किसी आदमी के पास बैठ के बड़े अच्छे विचार आने लगते इसलिए तो लोग सत्संग में जाने लगे सदियों पहले ये बात समझ में आ गई कि किसी के पास बैठ के शुभ विचार आने लगते किसी के पास बैठ के अशुभ विचार आने लगते और किसी के पास ऐसी भी घटना घटती है कि विचार नहीं आते जिसके पास बुरे विचार आए वो असाधु जिसके पास अच्छे विचार आए वो साधु और जिसके पास निर्विचार की थोड़ी सी झलक आने लगे वो संत परमहंस बुद्ध जिन हमने कैसे पहचाना लोग पूछते हैं कि हमने कैसे पहचाना कि कोई आदमी जिनत्व को उपलब्ध हो गया है कि बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया है एक ही उपाय है पहचानने का उसके पास रहने लगो बसो उसके पास रुको उसके पास अगर तुम्हें किसी दिन शांति के तैरते हुए बादल तुम्हारे भीतर आ जाएं और अचानक तुम पाओ कि सब विचार खो गए वो जो अनवत चलते थे दिन रात चलते थे जो तुम्हारे भीतर कोलाहल मचा ही रहता था अचानक जैसे कोई ले गया सब कोलाहल आया एक बादल और वर्षा हो गई और तुम शीतल हो गए आया एक हवा का झोंका और सब धूल उड़ गई और तुम ताजे और नए हो गए जैसे कुछ अनहोना घटा और तुम सख्ते में आ गए कोई विचार ना रहा तुम निर्विचार हो गए जिसके पास निर्विचार घट जाए जानना कि वहां बुद्धत्व घटा है और तो कोई उपाय नहीं जानना कि वहां जिनत्व घटा है हम प्रतिपल दूसरे के विचारों से प्रभावित होते ऐसा समझो कि जो श्वास मैंने ली अभी मेरे भीतर है अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारी सांस हो जाएगी और अभी जो श्वास तुम्हारे भीतर है थोड़ी देर बाद मेरी सांस हो जाएगी हम एक दूसरे की सांसें ले रहे ना ठीक ऐसे ही हम एक दूसरे के विचार भी पी रहे दिखाई नहीं पड़ता कि दूसरे की सांस तुम्हारी सांस में गई तुमने कभी शायद ऐसा सोचा भी ना हो नहीं तो घबराने भी लगो कह रही बैठा है इसकी सांस भीतर जा रही मेरे भागो यहां से कहीं इसकी सांस कहा का गंदा आदमी बिना नहाया धोए बैठा है इसकी सांस मेरे भीतर जा रही मैं ब्राह्मण ये सूद्र मैं नहाया धोया पवित्र पुण्यात्मा ये पापी मगर सांस आ जा रही जैसे सांस आ जा रही अदृश्य उससे भी ज्यादा अदृश्य विचार आ जा रहे प्रत्येक व्यक्ति एक ब्रॉडकास्टिंग है पूरे वक्त फेंक रहा अपने चारों तरफ तरंगे सूक्ष्म तरंगे और सब आसपास उन्हें लोग पकड़ रहे तुम तभी तरंगे पकड़ना बंद करते हो जब तुम समाधि को उपलब्ध होती तब तुम किसी के भी पास बैठे रहो तुम सुरक्षित तुम्हारे क्षेत्र में कुछ प्रवेश नहीं करता और जिस दिन तुम इस योग्य हो जाते हो कि तुम्हारे भीतर दूसरे की तरंगें नहीं प्रवेश करती उस दिन तुम्हारा शून्य दूसरों में प्रवेश करने लगता है शिष्य और गुरु का इतना ही अर्थ है जिसकी तरफ से शून्य बहने लगा वो गुरु और जो शून्य को लेने को रांची हो गया झोली फैला के अंजरी पसार के वो शिष्य सुनने का आदान प्रदान जिनके बीच होता है वे ही शिष्य और गुरु ये जो स्वप्न तुम्हारे भीतर चलते हैं तुम अपने मत मान लेना और निद्रा में अमित अव्यक्त भावों के सहस्त्रों स्वप्न चलते हैं ये सहस्त्रों स्वप्न जो अपने नहीं ये भी सब उधार जरा देखो तो अपनी गरीबी सपने भी अपने नहीं जरा देखो तो दीन था धन तो अपना है ही नहीं पत तो अपना है ही नहीं सपना तक अपना नहीं वो भी दूसरे पैदा कर देते तुम इसकी चाहो छोटे मोटे प्रयोग कर सकते तुम्हारी पत्नी सो रही हो चले जाना उसके पास एक बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे उसके पैर में चलाना और फिर बाद में उससे जब वो जागे तो पूछना है कि तूने क्या सपना देखा वो सपना देखेगी कि, कि पहाड़ गई है बर्फ़ पे चल रही है इस तरह का सपना पैदा हो जाए या जरा आँच दे देना उसके पैर को तो सपना देखेगी कि चली गई मरुस्थल में कि सहारा में पहुँच गई कि धूप पड़ रही भयंकर कि पैर जल रहे भयंकर तो तुमने बड़ा स्थूल काम किया या तकिया रख देना उसकी छाती पर और सोचेगी कि आ गया कोई दैत्य दाना बैठा छाती पे घबराने लगेगी परेशान होने लगेगी तकिया तो दूर उसके हाथ दोनों उसके छाती पर रख देना तो घबराने का सपना देखने लगेगी ये तो मैं तुमसे स्थूल कह रहा हूं ये तो स्थूल है बात सूक्ष्म बात भी कर सकते हो कोई आदमी सोया हो उसके पास बैठ जाना और कोई एक विचार बहुत प्रगाढ़ता से सोचने लगना अगर कोई व्यक्ति सोने वाला तुमसे संबंधित हो तो इसलिए मैंने कहा पत्नी या पति या बेटा जिनसे तुम्हारा गहरा संबंध हो वो ज्यादा शीघ्रता से ग्रहण करते प्रेम के सहारे सब तरह की बीमारियां एक दूसरे में आती जाती द्वार खुला रहता है बैठ जाना अपनी पत्नी के पास आंख बंद करके और एक ही विचार सोचना कोई भी एक विचार जैसे एक नंगी तलवार लटकी खूब प्रगाढ़ता से सोचना कि नंगी तलवार तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे और तुम सोचना कि यह नंगी तलवार मेरी पत्नी को भी दिखाई पड़ रही दिखाई पड़ रही सोचते ही जाना सोचते ही जाना घूम घूम के बार बार इसी पे आ जाना बार बार सोचना तुम चकित हो जाओगे दो चार दफे प्रयास करने के बाद तुम सफल हो जाओ पत्नी जाग के कहेगी आज एक अजीब सपना आया कि एक नंगी तलवार लटकते देखी। इस तो बहुत प्रयोग हुए और अब तो एक वैज्ञानिक आधार पर यह बात कही जा सकती कि सपने भी एक दूसरे में प्रवेश करते विचार भी एक दूसरे में प्रवेश करते एक छोटा सा प्रयोग तुम कर सकते हो चले जा रहे किसी के पीछे उसकी चैंथी पर आंख गड़ा लेना और जोर से भीतर सोचना कि लौट लौट के देख दो तीन मिनट में वो लौट के देखेगा एक तुम घबरा के कि क्या मामला है और तुम देखोगे उसके चेहरे पे कि बड़ी बेचैनी है क्या बात क्या है क्योंकि ठीक चैथी के पास वो केंद्र है जहां से ग्रहण किए जाते विचार मस्तिष्क में जहां से प्रवेश होता जहां से बड़ी सुगमता से प्रवेश होता सपने भी अपने नहीं है और तुम्हारी जिंदगी सिवाय सपनों के और कुछ भी नहीं और सपने भी अपने नहीं बचे हैं खंडहर अब तो महज दो चार सपनों के न सोचा इस तरह हमको करेगा बेदखल कोई जिंदगी के आखिर में पाओगे कि कुछ भी नहीं बचा असली खंडहर भी नहीं बचते बचे हैं खंडहर अब तो महज दो चार सपनों के न सोचा इस तरह हमको करेगा बेदखल कोई लेकिन कोई बेदखल करता भी नहीं तुम खुद ही सपनों से उलझे हुए अपने हाथ से बेदखल हो जाते हो और जीवन भर हम जो भी चाहते हैं करते हैं सब सपनों का जाल है ऐसे हो जाएं ऐसे बन जाएं यह पालें लोग ऐसा जाने कि हम ऐसे इन्हीं सब में खोए खोए एक दिन खो जाते ऐसा डोलते डमाडोल होते इन्हीं तरंगों में डूबे डूबे धक्के मुक्के खाते कब्र में गिर जाते श्यामल यमुना से केसों में गंगा करती वहां से भोगी अंचल की छाया में से सक्राह संन्यास म्यावर मेहंदी काजल कंघी गर्भ तुझे जिन पर बड़ा मुट्टी भर मिट्टी ही केवल इन सब का इतिहास है नटखट लटका नाग जिसे तू भाल बिठाए घूमती थी अरी एक दिन तुझको ही डस लेगा भरे बाजार में कोई मोती गूंत सुहागिन तू अपने गलहार में मगर विदेशी रूप न बंधने वाला है सिंगार में कितने ही सपने देखो कितने ही योजनाएं बिठाओ कितनी ही परिकल्पनाएं दौड़ाओ कितना ही श्रम करो सपनों में कोई सुंदर नहीं हो पाता और सपनों में कोई सत्य नहीं हो पाता तो एक तो जागृति है तुम्हारी वो भी सपनों से ही भरी है सपने तो सपने से भरे ही और फिर एक दशा है जिसका तुम्हें थोड़ा थोड़ा एहसास है सुसुप थी जहां तुम बिल्कुल खो जाते इन्हीं तीन में आदमी डोलता रहता और चौथा आदमी की असलियत है और चौथी असलियत इन तीन में ही भटकता रहता इन तीन के बीच ही धक्के खाते रहता यहां से वहां जाग गए फिर सो गए फिर सपना देखा फिर जाग गए फिर सो गए फिर सपना देखा फिर जाग गए ऐसा इन त्रिकोण में घूमता रहता और आदमी चौथा है तुरी दि फोर्थ चौथे का अर्थ है साक्षी चौथे का अर्थ है जो देखता सपने को जो सपना नहीं है सुबह उठकर तुम कहते हो रात एक सपना देखा तो निश्चित देखने वाला अलग रहा अन्य कैसे देखते सुबह कैसे कहते कि सपना देखा कौन कहता और किसी दिन सुबह तुम कहते हो कि रात बड़ी गहरी नींद सोए ऐसी गहरी नींद ऐसी अमृतमयी नींद कभी नहीं सोए थे सब ताजा ताजा हो गया स्वच्छ हो गया नए हो गए तो निश्चित गहरी नींद में भी कोई देखता था कि बड़ी गहरी नींद है किसको यह अनुभव हुआ जिसको ये सारे अनुभव होते वही तुम हो द्रष्टा तुम हो साक्षी तुम हो भोक्ता बन गए कर्ता बन गए तो खो गए सपनों में फिर तुम इसे जागरण कहो आंख खोल के देखा हुआ सपना कहो कि आंख बंद करके देखा हुआ सपना कहो मगर तुम जहां भोक्ता बन गए कर्ता बन गए वहीं तुम च्युत हो गए वहीं तुम स्वस्थ ना रहे वहां अपने केंद्र पर ना रहे अब इस सूत्र को समझो जो सुसुप्ति में भी नहीं सुप्त है तुरी को जो उपलब्ध हो गया चौथी अवस्था जिसने पाली जिसने अपनी असली अवस्था पाली स्वभाव पा लिया ऐसा व्यक्ति सुसुप्ति में भी स्वप्त सुप्त नहीं वो सोया भी है और जागा भी है बाहर से देखोगे तो सोया है उसके भीतर से देखो तो पाओगे जागा है। इसलिए तो कृष्ण कहते या निशा सर्व सर्वभूतायाम तस्याम जागृति सही सब जहां सोए सबके लिए जो निशा है अंधेरी रात है, वहां भी संयमी जागा हुआ है वहां भी जागा है, जागरण अखंड है है, संयमी सोता ही नहीं उसके भीतर एक दिया जलता ही रहता गहरी से गहरी अंधेरी अमावस में भी उसके भीतर दिया जलता ही रहता उसका घर रोशनी से कभी खाली नहीं होता है तो हालत तुम्हारी भी यही दिया तो तुम्हारा भी जल रहा है लेकिन तुम्हें स्मरण नहीं तुम भी दिए हो वैसे ही दिए जैसे कृष्ण वैसे ही दिए जैसे बुद्ध वैसे ही दिए जैसे अष्टावक्र रत्ती भर कम नहीं कोई तुमसे रत्ती भर ज्यादा नहीं था लेकिन तुम लौट के देखते ही नहीं बाहर उलझे ऐसा समझो कि कोई आदमी खिड़की पर खड़ा खड़ा खड़ा खड़ा बाहर के दृश्य में इस तरह भूल गया है रास्ते पे चलते सब लोगों को देखता है सिर्फ एक की याद नहीं आती जो खिड़की पर खड़ा होकर देख रहा उसकी भर याद भूल गई है और सब याद में अपनी भर शुद्ध खो गई है जागृति का अर्थ है वस्तु जगत पर ध्यान ये वृक्ष ये पर्वत ये पहाड़ ये चांद सूरज ये लोग इन पर ध्यान जाग्रत अपने पर ध्यान नहीं वस्तुओं पर ध्यान स्वप्न शब्दों पर ध्यान विचारों पर ध्यान प्रतीकों बिंबों पर ध्यान कल्पनाओं पर ध्यान अपने पर ध्यान नहीं सुसुप्ति ना तो वस्तुएं हैं अब ना विचार हैं लेकिन फिर भी अपने पर ध्यान नहीं तुरीय अपने पर ध्यान जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों में एक बात समान है अपने पर ध्यान नहीं जागृत में वस्तुओं पर स्वप्न में कल्पनाओं पर सुसुप्ति में किसी पर नहीं अपने पर भी नहीं गैर ध्यान की अवस्था तुरी में अपने पर ध्यान और जैसे ही तुरी में अपने पर ध्यान आया फिर तुम सब क्रियाओं में होकर भी करता नहीं रहोगे फिर तुम सब दृश्यों को देखकर भी दृष्टा ही बने रहोगे एक क्षण को आत्मविस्मृति न होगी जो सुसुप्ति में भी नहीं सुप्त है और जो स्वप्न में भी नहीं स्वप्नाया है जागृत में भी नहीं जागा हुआ है वह धीर पुरुष क्षण क्षण तृप्त है अब ना तो सोने में सोना है ना सपने में सपना है ना जागने में जागना है क्योंकि अब तो एक नया स्वर उसके भीतर उठ गया है का चौथे का अब तो हर हालत में वो चौथा है बाहर कुछ भी होता रहे भीतर वो चौथा है ऐसा हुआ कबीर के जीवन में एक अनूठा उल्लेख कबीर की ख्याति फैलने लगी फैलनी ही चाहिए थी ऐसे कमल कभी कभी खिलते अपूर्व कमल खिला था सुगंध पहुंचने लगी लोगों तक लेकिन अड़चन थी कबीर का अस्तित्व परंपरागत तो नहीं था कभी किसी ज्ञानी का नहीं रहा परंपरा मुर्दों की होती जिंदा आदमियों की नहीं होती तो यह भी पक्का नहीं था कबीर हिंदू है कि मुसलमान है मेरे संबंध में पक्का हिंदू हूं के मुसलमान पक्का हो ही नहीं सकता असल में ऐसा व्यक्ति ना तो हिंदू होता ना मुसलमान होता फिर जुलाहे का काम करते थे और ब्राह्मणों को बड़ी बेचैनी थी काशी के क्योंकि लोग इस जुलाहे की तरफ जाने लगे ब्राह्मणों के दरबार खाली होने लगे और लोग इस जुलाहे की तरफ जाने लगे और ये बात तो बड़ी बेचैनी की थी परंपरागत धंधा प्रतिष्ठा मान मर्यादा न्यस्त स्वार्थ तो ब्राह्मणों ने तरकीब सोची कुछ उपाय करना पड़ेगा और जब भी ब्राह्मणों को कुछ तरकीब सोचती है तो दो ही तरह की सोच सकती है क्योंकि दो ही तरह से परंपरा बंधी है या तो कबीर के आचरण पर कुछ दब्बा पड़ जाए तो एक उपाय आचरण पर धब्बा डालने की दो ही व्यवस्थाएं या तो किसी स्त्री को उलझा दो और या धन पैसे में उलझा दो चीजों में कुछ हो जाए तो काम हो जाए लेकिन धन पैसे से भी उतनी कठिनाई पैदा नहीं होती जितनी इस देश में स्त्री से हो सकती क्योंकि इस देश का पूरा मन काम दमन से भरा हुआ है इस देश का मन स्त्री के प्रति स्वस्थ नहीं है अत्यंत अस्वस्थ रुग्ण और बीमार है तो एक वैश्या को पैसे देकर तैयार कर लिया कि जब कबीर सांझ को बेचने आए अपना कपड़ा बाजार में तो तू हाथ पकड़ लेना वैसा को तो पैसे मिले थे कोई अड़चन न थी उसको तो पैसे से प्रयोजन था जब कबीर सांझ को अपने कपड़े बेच के लौटने लगे तो उसने भरे बाजार में काशी के उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे लिपट के रोने लगी और कहने लगी क्यों बगला भगत मुझे अकेली छोड़ के तुम कहां चले आए मेरे पास ना तो पेट भरने को अन्न ना तन धकने को वस्त्र और तुम्हारे जैसी ढोंगी की सर्वत्र पूजा हो रही और वो तो धाड़ मार मार कर रोने लगी और भीड़ खट्टी हो गई भीड़ तो तैयार ही थी वो ब्राह्मण तो तैयार ही थे पत्थर फेंकने लगे कबीर को गालियां दिए जाने लगी लेकिन वैश्या भी बहुत चौंकी और ब्राह्मण भी बहुत चौंकी कबीर ने कहा तो अच्छा किया तू आ गई इतनी देर क्यों राह देखी अरे पागल जब मैं जिंदा हूं तब तो वो जरा वैश्या घबराएगी आदमी क्या कह रहा है क्योंकि वो तो सब बना बनाया मामला था ये तो बात ऐसी करने की थी और कबीर ने तो हाथ पकड़ लिया उसका क्या आई गई तो साथ ही रहेंगे अब वो घबराई के इस बूढ़े से और कहां झंझट हो गई अब वो इधर उधर देखने लगी तो ब्राह्मणों ने जिन्होंने उसको जमाया था वो भी भीड़ में सरक गए कि ये ये सोचे नहीं था ये बात भी हो सकती है और कबीर ने कब आ ही गई तो घर चल भाड़ में जाए ये पूजा प्रतिष्ठा अरे तुझे छोड़ के ऐसी पूजे प्रतिष्ठा में क्या रखा तू इतने दिन कहां रही वो औरत तो सोचने लगी अब करना क्या है इसके चंगुल से कैसे निकलना और वो तो उसका हाथ पकड़ के ले चले अब वो इंकार भी ना कर सके वो तो ले गए उसको घर अपने झोपड़े पे उसके पैर दबाने लगे उसने कहा कि महाराज क्या कर रहे अब मुझे और लज्जित मत करो मुझे क्षमा करो मुझे जाने दो मैं कहां चक्कर में पड़ गई उन्होंने कहा बासी कारण से चक्कर में पड़ी लेकिन तुम तो मुसीबत में तो रही होगी नहीं तो चार पैसे के लिए कोई ऐसी झंझट करता। अब तू फिक्र छोड़ खाना बना के उसको खिलाने बैठ गए वो खा रही और रो रही वो उनके पैरों पर गिर पड़ी कि मुझे क्षमा कर दो मुझसे बड़ी भूल हो गई मुझसे भूल ऐसी हो गई कि अब आत्महत्या करूं तो भी शायद यह न धुलेगी अब ये जिंदगी भर मेरे छाती में कांटे की तरह गड़ी रहेगी चार पैसे के लिए मैंने क्या किया मगर ब्राह्मण चुप नहीं बैठे उनने देखा कि घर ले गया इसको वैश्या को तो वो तो राजा के पास भागे चले गए उन्होंने जाके काशी को कहा कि हद धो गई आप भी जाते हैं इस ढोंगी के पास वो एक वैश्या को घर लेके बैठ गया बुलावा भेजा कभी अकेले नहीं आए उसको साथ ही लेके आए वो कहे भी कि मुझे जाने दे मुझे कहीं जाना नहीं है। वो और घबरा कभी सम्राट के सामने ले चला पर कभी ने कहा तू फिक्र क्यों करती जन्म जन्म के बिछड़े मिल गए वो अपनी ही लगाए जा रहे सम्राट के दरबार में भी उसको अंदर ले गए वहा तो स्त्री घबड़ा गई और जब सम्राट ने देखा कि वो वैश्या का हाथ पकड़ चले आ रहे हैं तो वो भी थोड़ा घबराया उसने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो? किस तरह अपनी प्रतिष्ठा और यश को नष्ट कर रहे उनका खाक करें को इसके पहले की वो कुछ बोले स्त्री चिल्लाई की क्षमा करना पहले मुझे बोलने दो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं सिर्फ पैसे के पीछे ये ऊपर हूँ पैर पर कबीर पे पड़ी और सम्राट से उसने कि मुझे किस तरह छुटकारा दिलवा दो मुझे ब्राह्मणों ने उलझा दिया है सम्राट कबीर से पूछे कि तुम कैसे पागल हो कबीर ने कब और क्या करने का इसमें उपाय था और मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं तो करता नहीं हूं तो ये खेल भी देखा दृष्टा तो दृष्टा ही रहेगा भुक्ता होने का कोई उपाय नहीं ये तो मौका था मेरी परीक्षा का कि क्या मैं चौथे में रह सकता हूं और मैं चौथे में ही रहा और रत्ती भर चौथे से नहीं डिगा ये एक स्वप्न है इस तल पर मेरा होना नहीं ये जो चौथा तल है उस चौथे तल के लिए अष्टावक्र कहते हैं सुप्तो अपिना ना सुसुप्तो सोए तो भी सोया नहीं एक दिया जलता एक दिया अहिर निश्च जलता अखंड चलता स्वप्ने अपि सही तो न चाह देखे स्वप्न तो भी जानता कि मैं देखने वाला हूं देखा गया नहीं जागरे अपी न जागृति जाग कर भी जागा हुआ नहीं होता क्योंकि वो तो महारूप से जागा हुआ है महा जागृति को उपलब्ध है क्षुद्र जागृति सब कुछ लेना देना नहीं ये धोखा तो अंधों के लिए ये धोखा तो उनके लिए जो जागे हुए नहीं उनको लगता है ये जागृति जो जाग गए उनको किसी इतने बड़े सत्य का पता चलता कि यह जागृति तो नींद ही मालूम होती धीरस तृप्ता पदे पदे और ऐसी जो चित्त की चैतन्य की दशा है वो पद पद पर परम तृप्ति से भरी है क्षण क्षण इसे समझना ऐसा धीर पुरुष क्षण क्षण तृप्त क्यों अब अतृप्ति का कोई उपाय ही ना रहा अतृप्ति आती है तादात्म से या तो बंध जाओ जागृति से या बंध जाओ स्वप्न से या बंध जाओ सुसुप्ति से जहां बंधे वहां संकट जहां बंधे वहां गांठ पड़ी जहां गांठ पड़ी वहां पीड़ा है जहां पीड़ा वहां संताप चिंता और सारा नरक पीछे चला आता है गांठ ही नहीं पड़ती ऐसे आदमी को वो हर जगह से अछूता निकल जाता है इसलिए तो कबीर ने कहा है ज्यों की त्यों धरदीनी चरिया खूब जतन कर ओढ़ी चधरिया ज्यो की धर दीनी खूब जतन कर जतन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण उसका मतलब होता है अवेयरनेस उसका अर्थ होता है जागृति होश से खूब जतन से जरा भूल चूक ना की जरा नींद न ली जरा झपकी ना खाई जागे जागे खूब जतन से चौधरिया और जीवन की चादर को इतने जतन से ओढ़ा कि जरा दाग ना लगा और ज्यों की त्यों धर देने चौधरी जैसी पाई थी जन्म के साथ निर्मल वैसे ही मृत्यु के समय वापस दे दी निर्मल कुछ जैसे उपयोग ही ना की गई भूखता न बने करता न बने तो जीवन की चादर पर दाग नहीं पड़ते एक ही जतन है साक्षी बने रहना तुम मंद चलो ध्वनि के खतरों बिखरे मग में तुम मंद चलो सूझों का पहन कलेवर सा विकलाई का कल जेवर सा घुल आंखों के पानी में फिर छलक छलक बनछंद चलो पर मंद चलो ज्ञानी धीमे धीमे चलता है क्योंकि होश पूर्वक चलता ज्ञानी दौड़ता नहीं ज्ञानी के जीवन में कोई आपाधापी नहीं कहीं पहुंचना थोड़ी है कि दौड़ करे वहां तो है ही जहां पहुंचना है वही तो है जहां पहुंचना है इसलिए मंद मंद चलता इसलिए तो उसे धीर कहते परम धैर्य है उसके जीवन में तुम तो मंद चलो ध्वनि के खतरों बिखरे मग में तुम तो मंद चलो कहीं दौड़ धाप में कहीं आप धापी में उलझ मत जाना करता मत बन जाना यहां बड़े खतरे खतरे दो ही हैं करता और भोक्ता बन जाने के सुरक्षा एक ही है साक्षी की तुम तो मंद चलो सूझों का पहन कलेवर सा सूझ हो समझ सूझों का पहन कलेवर सा अपने चारों तरफ जागृति की एक चादर ओढ़ लो रोशनी को जगा लो अपने चारों तरफ विवेक